पृथ्वीत्व जाति के लिए पृथ्वीत्व जाति में प्रमाण दिया गया गंध समवाय कारणम ऐसा कह करके पृथ्वी का धर्म हो गया गंधे तो कहते हैं गंध का समवायिक कारण ऐसे कहकर के पृथ्वीत्व जाति में प्रमाण दिया गया पृथ्वीत्व अर्थात गंध समवायी कारण था अवच्छेद पृथ्वीत्व तो जाती ये सिद्ध हो सिद्ध हो जाएगी दिनकी में अन्यथा गंधत्व गंधत्वावच्छिन्न प्रति हेतुत्व हेतुत्वनकार अर्थात तो गंधत्व गंधत्वावच्छिन्न गंधत्व गंध ये सकल गंध उसके प्रति हेतुत्व हेतुत्वंगीकार अर्थात पृथ्वीत्व हेतुत्व अनंगीकार तो हानि हो जाएगी मुक्तावली में कह दिया कि कदापि गंधत्व अवच्छिन्न से आकस्मिक अर्थात तो गंधत्व अवच्छेन गंध या आकस्मिक अकस्मात अर्थात तो कहीं भी हो जा सकता है जल इत्यादि में भी ये हो जाएगा क्योंकि आप अवच्छेद का कारण था अवच्छेद का निश्चय नहीं करेंगे तो कहीं भी ये उत्पन्न हो सकता है जो मूल में दे पत्ते, इसका अर्थ कहते हैं दिनकरी में नियत कारण नियमित्वापत्यर्थ नियत कारण न अनियमत्वापत्य कोई भी कार्य का नियत कारण होना चाहिए नहीं तो आकस्मिक हो जाएगा तो यही अर्थ हुआ नियत जो कारण उसके द्वारा अनियमित्व इसकी आपत्ति हो जाएगी अनियमित्वापत्त्य है नियत कारण न अनियमितपत्ति कारणा कारणानियमित्व सवर्ण दीर्घ हुआ रामूद्री में नियत कारणे कारण प्रतिक्रिया है कारणे नियतत्व नियत, नियत कारण होना चाहिए तो कारणे नियतत्व जलादि व्यावृतत्व एवं केवल पृथ्वी में ही ये कारण तो रहेगा तो कारणे नियतत्व तो अर्थात जलादि व्यावृतत्व जलादि व्यावृतत्व पृथ्वी मात्र निष्ठा और कार्य में निमित्व कार्य में नियम्यम अर्थात कार्यता अवच्छेद का धर्मवत्व कार्य हो गया गंध कार्यता गंध में कार्यता अवच्छेद का धर्म हो जाएगा गंधत्व तो कार्यता अवच्छेदक धर्मवत्व यही कार्य का निम्य और कारण में नियतत्व कहते हैं जलादि में नहीं रहना कारण अवच्छेद का जलादि में नहीं रहना तथा तथा चर्थात कारण से अगर कारण अनियत हो जाएगा कारण से अनियतव गंधम प्रति पृथिवीन अकारणतें तथाच का अर्थ हो गया गंधम प्रति पृथ्वी अगर पृथ्वी अगर कारण नहीं होगा अर्थात पृथ्वीत् तो कारणतः अवच्छेद नहीं होगा तो कदाचित जलादोपि भी तदुत्पाद सै कभी जल में भी गंधक गंध का उत्पाद हो जाएगा ये हो गया आकस्मिकपत्त्य का अर्थ दिनकरी में तथा च अर्थात पृथ्वीत्व को ही गंधत्वावच्छिन्न प्रति कारणता का अवच्छेद को मानने पर कार्य मात्र वृत्तेर गंधत्व सकल कार्य में रहने वाले जो गंधत्व तो यहाँ कार्य कौन होगा गंध अर्थात गंध हो गया कार्य कार्य मात्र वृत्तेर गय कार्यता अवच्छेदक्यताेदक गंधत् होगा तदर्थत तो तदव्छिने अवचिन्ने तद गअविने अवचिन्ने कार्य पृथिवीन हेतु आवश्यक में भाव पृथिवीन हेतु अर्थ हेतु अर्थ कारण ये पृथिवीविना हो जाएगा इदमुपल उपलक्षण अर्थात तो गंधरूप कार्य के प्रति तो ये पृथ्वीत्वेन अवचिन्ना हो जाएगी कारणता और दूसरा भी कहते हैं कि पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करने के लिए आप गंधत्व गंधत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता अवच्छेद क ऐसे आप निश्चय करते हैं इसे पृथ्वीत्व जाति सिद्ध हुआ यह जो उपाय हुआ कि गंध का मतलब कारण पृथ्वी हुआ तेना पृथ्वीत्व जाति सिद्ध हुआ पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करने के लिए यह एक उपाय हुआ प्रमाण उपन्यास कह दिया अर्थात गंध का कारणता अवच्छेद न पृथ्वीत्व जाति सिद्ध हुआ यह उपलक्षण है तथा पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करने के लिए और भी उपाय है बताते हैं उसको रूपादि रूपादिनाशकता अवच्छेदकतया पृथ्वीत्व जातिर सिद्ध पृथ्वी जाति सिद्धिर्द्रष्टव्या रूपादिनाशकता अवच्छेदकतया रूपादिनाश रूप आदि नाश रूप किस में रहेगा पृथ्वी जल तेज तो रूपादि नाश ये कहाँ होगा रूपादि रूपादिनाश ये तीनों में हो सकता है तो कहते हैं इसका अवच्छेदी तो जाति सिद्ध हो जाएगा तो रूपादि रूपादिश आश्रय नाश हो करके रूपादि नाश हो सकता है हो सकता है तो आश्रय नाश हो करके रूप नाश ये पृथ्वी में होगा ना जल में होगा ना तेज में होगा तीनों में हो सकता है दीर्णुक से ऊपर जितना है आश्रय वो सब का नाश हो करके आश्रय नाश नहीं होकर के भी रूप नाश में हो सकता है आश्रय नाश नहीं होगा किंतु रूप नाश होगा जल में होगा आश्रय नाश नहीं होगा किंतु रूप नाश होगा जल में हो सकता है परमाणु परमाणु का रूप आश्रय नाश नहीं होगा अथ तो परमाणु नाश नहीं होगा जल परमाणु का रूप बदल जाएगा नहीं बदल पाएगा तो आश्रय नाश नहीं हो होकर के रूपनाश केवल पृथ्वी में ही होगा इनको यही पाक जो होता है तो आश्रय नाश नहीं हो करके भी जहां रूपनाश होगा यहाँ कहते हैं नाशकता अवच्छेद अर्थात आश्रय सत्वे सत्व रूपादिनाश तो आश्रय नाश रूपादिनाश तो तीनों में हो जाएगा यहाँ आश्रय सत्वे रूपादिनाशकता अवच्छेद कयापि पृथ्वी तो जाति सिद्धिर वक्तव्य आश्रय विद्यमान रहने पर भी रूप आदि जहाँ नाश हो रहा है वो नाशकता अवच्छेदक तो ये तो जाति ये सिद्ध हो जाएगा ना ये प्रतीक जैसा आप लोगों का पुस्तक में प्रतीक दिया है आ, इसमें प्रतीक दिया है ये प्रतीक नहीं है, है? है? अर्थात तो, थोड़ा दृष्टि आकर्षण करने वाला जैसा तो रूपाधि नाशकता अवच्छेदकतया भी पृथ्वीत्व जाति सिद्ध अर्थात आश्रय विद्यमान होने पर भी जहां रूप नाश होंगे तो वो रूप रूपनाश जिसमें हुआ वो रूप रूपनाशक रूप का जो समवाही कारण वो समवाय कारण का अवच्छेदकतया ये भी पृथ्वीत्व जाति सिद्ध हो जाएगी रूपाधि रूपादि नाशकता अवच्छेद ठीक तो है हाँ। नाशकता क्या प्रश्न दीर्घ कहीं होना है क्या बोल रहे पृथ्वी तो ही होगा क्योंकि पृथ्वी में ही आश्रय विद्यमान रहते हुए रूप नाश हो सकता है जल में रूप रूपनाश होगा किंतु आश्रय रह करके हो जाएगा यह नहीं तो है अर्थात यह विवक्षित है आश्रय सत्वे रूपादि नाशकता रूपाधीनाशकता अवच्छेदी यहाँ आश्रय सत्वे इतना अंश जोड़ना पड़ेगा नहीं तो रूपादि रूपाधीनाशकता अवच्छेद तो तीनों ही हो जाएंगे आग, क्या चाहिए तो रूपादि नाशक मतलब नाशक आप निमित्त नाशकों को नहीं लेकर के रूप का जो अर्थात अधिकरण उस, उसको भी घट भी घट रूप नाशक प्रतिकारण है घट भी अर्थात रूपादि रूपादिनाशक क्योंकि नाशक कहने से पृथ्वी में जो रूप रहेगा उसका नाशक हो जाएगा विलक्षण तेज संयोग वो भी नाशक बनेगा वो तो नाशक बनेगा किंतु निमित्त तो नाशक बनेगा तो अर्थात ये जो पृथ्वी है रूप का जो आश्रय है वो भी वहां कारण है रूप का जो आश्रय है वो भी कारण है और तेज संयोग ये भी कारण होगा क्या चीज रूपादि नाशकूल है अच्छा इसको अभी हम बताते हैं कैसे है? प्रतियोगिता संबंध न आश्रय नाश अजन्य रूपनाश ये जो ऊपर में पद है रूपादिनाशक था अवच्छेद यह नाशक का बात कहते हैं प्रतियोगिता संबंध न रूपनाश कहा रहेगाश प्रतियोगिता संबंधन कहाँ रहेगा तो रूपों में रहेगा तो प्रतियोगिता सम्बन्ध है न रूपनाशम प्रति किंतु ये रूप किस प्रकार है मतलब रूप नाशक किस प्रकार है कहते हैं आश्रय नाश अजन्य तो ये जो आश्रय नाश अजन्य रूपनाश ये पृथ्वी जल तेज तीनों में किसमें से किसमें रहेगा केवल पृथ्वी में इसलिए प्रतियोगिता संबंध आश्रय नाश अजन्य रूपनाश तो आश्रय ये रूप है ना रूपनाश है आश्रय नाश अजन्य जो रूपनाश उसके प्रति ये प्रतियोगिता संबंध ना ये रूपनाश जागर के कहा रह जाएगा रूप में वो पृथ्वी रूप में रहेगा तो उसके प्रति आगे रूप नाशम प्रति उसका नीचे दे दिया विलक्षण तेज संयोग हेतु होगा तभी तो ये जो विलक्षण तेज संयोग हेतु होगा उसको भी आकर के वो रूपों में रहना पड़ेगा क्योंकि नाश को हम प्रतियोगिता संबंधन न रूपों में रखें अभी तेज संयोग जो हेतु होगा वो भी आकर के रूपों में रहना पड़ेगा उसके लिए संबंध कहते हैं स्व स्वय पृथ्वी समवे तर स्वृत्ति रूपत्व उभय संबंधे विलक्षण तेज संयोग हेतुत्व अभी विलक्षण तेज संयोग हेतु तेज हेतु।, तो हेतु का अवच्छेद हो गया विलक्षण तेज संयोगत्व अर्थात हेतु कौन हो जाएगा तेज संयोग उसको लाकर के अभी कारण को कहा रखेंगे रूपों में रखेंगे उसके लिए संबंध देते हैं स्व समवायी पृथ्वी समवे तत्व एक संबंध है और स्वृत्ति रूपत्व दूसरा दु, दु, संबंध है स्वसमवायी स्वपद से किसको रखेंगे हम लाकर के रूपों में विलक्षण तेज संयोग को तो स्वपद से उसको लेंगे अभी विलक्षण तेज संयोग अभी तेज संयोग किसके साथ होगा तेज का संयोग किसके साथ होगा रूपों के साथ तेज का संयोग हो जाएगा रखेंगे ला करके रूप में किंतु तेज का संयोग हम किसके साथ कर रहे हैं पृथ्वी के साथ करेंगे तो इसलिए स्व पद से ले रहे हैं तेज का संयोग अब ये जो तेज का संयोग किसका किसका बीच में हो रहा है ये संयोग पृथ्वी और तेज का ये संयोग का समवाय कौन हो जाएगा पृथ्वी और तेज दोनों समवायी हो जाएंगे कहते हैं स्व समवायी पृथ्वी तेज को नहीं लेना है स्व समवायी पृथ्वी उसमें समवेत द स्व समवायी पृथ्वी मान लीजिए घट वो घट में समवेत घट में समवेत कौन है अभी रूप वो रूप में स्व समवायी पृथ्वी समवेतत्वम ये आ जाएगा तो आने से अभी स्व में स्व भी रूप में आ गया क्योंकि रू रूप में स्व पृथ्वी समवे आया तो यह संबंध से तेज संयोग जाकर के रहा रूप में सो क्योंकि इसका घटक सो है तभी तो सो भी जाकर के वो रूपों में रह गया क्योंकि सो समवायी पृथ्वी समवे तत्व ये किसमें आया रूपों में तो आया तो सो भी रूपों में आ गया सो अर्थात तो विलक्षण तेज संयोग यह रूपों में आ गया ये एक संबंध हुआ अच्छा अभी स्व समवायी पृथ्वी समवे ये रूप में आया रस में आएगा घट में जो रस है वो स्व समवाय समवेत है विलक्षण तेज का समवाय हो गया घट उसमें समवेत है रस और उसमें समवेत है गंध अभी हम स्व समवायी समवेतत्व तो संबंध है न विलक्षण तेज संयोग को रूप में रखने जा रहे थे अभी रस गंध में भी रह जाएगा इसका वारण करने के लिए और एक संबंध देते हैं वृत्ति स्वृत्ति रूपत्व पद से किसको लेना है विलक्षण तेजस स्व वृत्ति समाज कैसे कहेंगे स्वस्मिन वृत्तिर यश्य बहुत तो स्वस्मिन स्वस्मिन अर्थात विलक्षण तेजसंयोग वृत्तिर यश्य कश्य आगे क्या दे दिया रूपत्व अभी विलक्षण तेज संयोग में रूपत्व को रखेंगे ये किस संबंध से रह सकता है विलक्षण तेज संयोग में रूपत्व को में संयोग में रहेगा विलक्षण तेज संयोग में रूपत्व को रखना है क्योंकि स्व में बहुब्री है अन्य पदार्थ हो गया रूपत्व रूपत्व को लेकर के रखेंगे संयोग में तेज संयोग में ये संयोग समंस रहेगा स्वाय समय रूपत्व को संयोग में समवाय समंज से रख देंगे विलक्षण तेज संयोग हो गया स्व उसमें रूपत्व को रखेंगे और रह जाएगा संयोग संवाय संबंध से तो संयोग में नहीं रहेगा संवाय में नहीं रहेगा और कोई संबंध बचा है रख दे सकते हैं काली का संबंध तभी काली का संबंध से रूपत्व को लेकर के ये रखेंगे तेज विलक्षण तेज संयोग इसका पदकृत्य आगे देखें देखें इस प्रकार की उद्भट देने का क्या आवश्यकता था तो रसगंध इत्यादि में भी प्रथम लक्षण के अनुसार वो लक्षण तेजस्वय को जाकर के उसमें भी रह जाता था तो अर्थात तो ये रसगंध में भी अगर विलक्षण तेजस्वय को जो कि कारण है अगर वह रसगंध में भी स्व समवायी पृथ्वी समवाय तत्व तो संबंधन कारण रह जाएगा जहाँ कारण रहेगा वहाँ कार्यों को भी रहना पड़ेगा अर्थात तो रसगंध में भी रूपनाश आकर के पृथ्वीता संबंधन रहेगा इसको वारण करने के लिए ये संबंध कह देते हैं तो स्वृत्ति रूपत्व संबंध है ना तो यहाँ स्वृत्ति स्वस्मिन वृत्ति स्वस्मिन अर्थात बिलक्षण तेज संयोग में वृत्ति होगा रूपत्व का और इसको काली का संबंध है ना लेंगे अच्छा तभी बिलक्षण तेज संयोग में रूपत्व का ये विद्यमानता था ये काली का संबंध ना ये लेंगे ये दोनों संबंध अभी देखिए स्वृत्ति रूपत्वं प्रथम संबंध था स्व समवायी पृथ्वी समवेतत्वम ये सम्बंध है ना हम किसको रख रहे थे तेज संयोग को कहाँ रख रहे थे रूप में दूसरा हो गया स्व वृत्ति रूपत्व तभी स्वपद से विलक्षण तेज संयोग तभी ये जाकर के रहेगा कहाँ रख रहे हम लोग रूपों में तो स्वृत्ति रूपत्व रूपत्व रूप में रहेगा तो ये संबंध से स्विजा करके रह जाएगा ये दो संबंध से रख रहे हैं अच्छा तो अभी स्व वृत्ति रूपत्व संबंध कह देने से अब स्व वृत्ति रूपत्व प्रथम लक्षण कहने से रूप में तो जा रहा था विलक्षण तेजस होगा किंतु रसगंध में भी चला जाता था अभी स्ववृत्ति रूपत्व कहेंगे अभी रूपत्व रसगंध में जाएगा नहीं जाएगा तो स्व वृत्ति रूपत्व ये संबंध कहने से और रसगंध में नहीं जाएगा अच्छा स्व स्व का अर्थ विलक्षण होगा स्वस्मिन वृत्ति यस्य रूपत्व अभी रूपत्व विलक्षण तेज संयोग में रहा अभी ये जो स्वृत्ति रूपत्व स्ववृत्ति में बहुवी रूपत्व के साथ कर्मधार है स्ववृत्ति ब्रिति, स्वस्मिन वृत्ति यश रूपत्व से तद रूपत्व स्वृत्ति स्वृत्ति और रूपत्व में कर्मधार कर दिए अभी यह एक संबंध हुआ तो यह संबंध में स्वपद से ले रहे हैं विलक्षण संयोग और यह सम्बंध से कौन किधर रह जाएगा कहें आपको देखना पड़ेगा यह संबंध में जो घटक पद है वो अंतिम जाकर के कहा पहुंच रहे हैं स्वृत्ति रूपत्व ये रूपत्व कहाँ रह जाएगा रूपों में अर्थात ये संबंध स्व को लेकर के रूपों में पहुंचा दिया प्रथम एक संबंध था वो संबंध से विलक्षण तेज तीन में पहुंच गया रूपों में तो पहुंचा किंतु रसगंध में भी पहुंच गया अभी स्व वृत्ति रूपत्व कहेंगे तो, कहें तो यह संबंध से रसगंध में जा पाएगा नहीं जा पाएगा केवल रूप में ही जाएगा इसलिए क्या थी व्हाइट बोर्ड अच्छा हाँ ठीक है ऐसे कठिन उसके लिए कितना ये सब और कितना प्रपंच बढ़ाना पड़ेगा यहाँ आप तो देखे हैं इनको हमारे जो स्वामी जी बीच बीच में आते हैं जो उमेश्वर देव जी उनसे लघु पढ़ते थे हमारा सत्यानंद जी और एक आत्मानंदी उनका नाम हुआ बाद में पहले उनका नाम ब्रह्म स्वरूप था वो दोनों उनके पास लघु पढ़ते थे बाकी तब सभी लघु पढ़ाने वाले जो लोग पढ़ाते थे सबको बोर्ड होता था लिख देते थे तो हम लोग यही को नी फटाफट समझ जाएंगे सुधी उपास्य लिख दिया धो को यही को यह कर दिया फटाफट बुद्धि में आ गया वो बोर्ड व्यवहार नहीं करेंगे <laughs> तो नहीं करने से अगर ये बहुत ज्यादा एकदम सुपर बुद्धिमान है तो कहा जैसे उनको ग्रहण होगा थोड़ा कठिन पड़ता था तो ये लोग एक दिन कह दिए समझिए वो बहुत मालूम एक बोर्ड रखे हैं हम लोग लेंगे आपके लिए <laughs> बोर्ड में पढ़ना है तो फिर उधर ही जाइए <laughs> इस प्रकार <laughs> तो वो बोर्ड व्यवहार नहीं करते थे परंपरा सब वैसा है तो किन्तु ठीक है चलता है जहां तक तो बोर्ड व्यवहार नहीं करेंगे जहाँ नहीं होगा देखेंगे स्वृत्ति रूपत्व वह संबंध है ना ये दोनों संबंध से अभी ये स्व आ करके रूप में रह गया विलक्षण तेज संयोगत्व न हेतुत्वात् अभी कार्य हो गया रूपनाश उसके प्रति हेतु हो गया विलक्षण तेज संयोग तो दोनों को ला करके हम रूप में रख दिए हेतुत्वात् अभी यह जो कारणता अवच्छेदक का यह कारणता अवच्छेद का क्या हुआ कारणता अवच्छेद का धर्म कारण कौन हुआ अभी हम यहां क्या कर रहे हैं रूप नाश कर रहे हैं कारण कौन हुआ तो कारणता अवच्छेद का धर्म कौन होगा ये कारणता अवच्छेद का धर्म हुआ और कारणता अवच्छेद का संबंध क्या हुआ सो समवाय पृथ्वी समवे तत्व तो और स्वृत्ति रूपत्व दो संबंध हुआ ये कारण संबंध का घटक पृथ्वी है तो तादृश अवच्छेद घटक तो ये जो पृथ्वीत्व तो है वो नाशकता अवच्छेद संबंध हुआ संबंध हुआ तो मतलब संबंध का घटक हुआ तो रूपेन भी पृथ्वी तो जाति सिद्ध हो जाएगा जो ऊपर पंक्ति कहा था रूपादिशकता अवच्छेदिशकता तो अवच्छेद अर्थात तो रूपादि नाशकता का अवच्छेदक का मतलब इसका घटकत्व ना रूपादि नाशक तो नाशक हो गया विलक्षण तेज संयोग अच्छा हाँ अर्थात हम जो कहा था ना कि नाशक वो घट भी होगा विलक्षण तेजसंयोग तो नाशक है तो विलक्षण तेज संयोगों को ही नाश कर लेंगे अभी उसमें रहेगी नाशक नाशकता मतलब वो जो समवायिक कारण है रूप रूपों का जो घट उसको नाशक नहीं मानेंगे ये विलक्षण तेजसंयोग जो कि निमित्त कारण है वो ही नाशक मानेंगे तभी विलक्षण तेज संयोग को नाशक मानेंगे तो नाशकता का एक अवच्छेद का धर्म होगा और एक अवच्छेद संबंध होगा तो यहाँ जो ऊपर पंक्ति पंक्तिदम उपलक्षण के आगे दिया था रूपादि नाशकता अवच्छेदक तया पृथ्वी तो जाति सिद्ध होता है तो वहां रूपादि नाशकता अवच्छेद रूपादि नाशक कौन होगा विलक्षण तेजस्वी नाशकता रहेगी विलक्षण तेजस्योग में यह नाशकता का जो अवच्छेदक संबंध होगा वो संबंध का घटकत्व पृथ्वी तो जाति सिद्ध हो जाएगा तो रूप का आश्रयत्व पृथ्वी तो जाति नहीं रूप का मतलब रूप नाशक नाशक हो गया विलक्षण तेजस्योग और नाशकता अवच्छेद का संबंध घटकत्वना पृथ्वीत्व जाति सिद्ध हो जाएगा जा अर्थात जो प्रथम पंक्ति दिया था इधम उपलक्षण के बाद उसका व्याख्यान हो गया आगे वाला मुक्ति रूपादि नाशकता अवच्छेदी जाती सिर्षव्या ये जो बात कहा इसी का आगे विवरण हो गया स्पष्ट कर दिया अतः नासकता अवच्छेदक का संबंध घटक तया सिद्ध होगा अच्छा अभी प्रतिबंधेन आश्रयनाश अजन्यशा कहा आश्रय्यूपनाशे व्यभिचार वारण अजन्यशन्यश जहां होगा वहां विलक्षण तेज संयोग का आवश्यकता है आश्रय नाश जन्य रूपनाश वहां विलक्षण तेजस्वियों का कोई आवश्यक नहीं है आश्रय नाश जन्य रूप नाश में व्यभिचार हो जाएगा अगर अजनयांत ये विशेषण नहीं कहेंगे तो प्रतियोगिता सम्बंधन आश्रय नाश अजन्य रूपनाश प्रति कहा तेजो आश्रय नाश अजन्य अगर उस अंश को नहीं देंगे तो प्रतियोगिता सम्बंधन रूपनाशम प्रति इतना ही हो जाएगा रूप तो रूपनाश तो जन्य भी रूपनाश होगा किंतु वहां तो विलक्षण तेज संयोग नहीं है तो नहीं होने से कारण नहीं रहा किंतु कार्य हो जाएगा तो क्या विविचार होगा व्यतरिक विविचार तो कहते हैं कि विविचार वारणाय अर्थात व्यत्रिक व्यविचार आश्रय नाश जन्य रूपनाशे नाश विविचार वारणाय अजनयानम नाश विशेषण नाश कार्य है कारण है कार्य है तो कार्यकोटि में ये विशेषण दिया गया अजन्य आश्रयनाश औजन्य अच्छा आगे घट घट अग्नि संयोग पटरूपनाशापत्तियवतवांतः नाशकता अवच्छेदकबंधे प्रवेश नाशकता अवच्छेदक संबंध में दो दिया गया एक तो स्ववायी पृथ्वी समवेतत्व और दूसरा हो गया सोवृत्ति रूपत्व ये जो प्रथम संबंध हो गया स्व समवायी पृथ्वी समवाय अगर इसको नहीं देंगे तो केवल द्वितीय संबंध ही रहेगा तो स्वृत्ति रूपत्व तभी तो अभी घट अग्नि संयोग हुआ यह संयोग अभी कालिक का संबंध है न जाकर के पट में रहेगा नहीं रहेगा रह जाएगा अगर केवल स्व वृत्ति रूपत्व संबंध देंगे तो काली का संबंध ना घट अग्नि संयोग विलक्षण तेज संयोग ये काली का संबंध ना जाकर के पट में भी रह जाएगा तो इसलिए कहते हैं पट रूप नाशापति वाराणाय ना स्व समवाय समवेतत्व तो, पृथ्वी समवेतत्व तो ये कहना पड़ेगा स्व अर्थात विलक्षण संयोग उसका समवायु वो अभी पट में नहीं हो रहा है वो तो घट में हो रहा है स्ववायी समवे समवेतत्व पृथ्वी समवेतत्व ये नाशकता अवच्छेद सम्बन्ध में देना पड़ेगा आगे तेज वृत्ति रूपे प्रतियोगिता सम्बधे नादृश रूप नाशापत्ति वारणा अभी हम पृथ्वी शब्द नहीं देंगे स्व समवायी समवेतत्व इतने अंश दे देंगे तो स्व समवायी स्वपद से ले रहे विलक्षण तेजस्वयोग उसका समवायी तेज है तेज है उसमें समवेत तेज रूप है अगर पृथ्वी नहीं देंगे स्व समवायी समवे तो तेज रूप हो जाएगा और स्ववृत्ति काली का संबंध है स्व स्वृत्ति रूपत्व तो। वो तो स्व जाकर के तेज रूपों में भी रह जाएगा काली का संबंध कहीं रह जाएगा तभी तो कहते हैं तेज वृत्ति रूप में भी प्रतियोगिता सम्बन्ध है नादृश रूपनाशापत्ति वारणाया जहाँ कारण रहेगा वहाँ कार्य रह जाएगा तो कारण अभी स्व समवायी समवित्व और स्वृत्ति रूपत्व दोनों संबंध से जाकर के विलक्षण तेज संयोग तेज रूप में भी रहेगा रहने से वहाँ भी प्रतियोगिता सम्बन्ध न ये रूपनाश हो तेज वृत्ति रूपे प्रतियोगिता सम्बन्धे नादृश रूप नाशापत्ति वारणाय तद घटकतया पृथ्वीत्व प्रवेश अर्थात स्वसमवाय पृथ्वी को लेना है तेज को नहीं लेना है अच्छा आगे स्व समानाधिकरण रसगंधा दो स्व सधिकरण स्वपद से किसका ले रहे हैं विलक्षण तेज संयोग तो स्वसमानाधिकरण विलक्षण तेज संयोग मान लीजिए घट में हुआ अभी हम कहते हैं स्व समवायी समवेत पद से विलक्षण तेज संयोग उसका समवायी मान लीजिए घट उसमें समवेत होता है ये रूप तो कहते हैं स्व समवायी समवैतत्व रूप में आता है तो जैसे स्व समवायी समवैतत्व तो अर्थात तो स्वसमानाधिकरण स्वपद से विलक्षण तेज संयोग रहा घट में घट में रहा वो रूप तो स्व समानाधिकरण जैसे रूप हुआ ऐसे रसगंध भी हो जाएंगे तो स्व समानाधिकरण रसगंधा दो तो स्व समवायी समवे तत्व ये उसमें भी आ जाएगा और पृथ्वी लेंगे स्व समवायी पृथ्वी उसमें समवेत हो गया रसगंध तो स्व समवायी समवेत स्व समवायी पृथ्वी समवे तत्व यह सम्बंध से स्व आकर के रसगंध में भी रह जाएगा तो जहाँ रहेगा वहाँ कार्यों को भी होना पड़ेगा तो प्रतियोगिता सम्बन्ध है नादृश रूपनाश उत्पत्ति हो जाएगी उसको वारण करने के लिए स्वृत्ति रूपत्व से नाशकता अवच्छेद का संबंध है प्रवेश अर्था द्वितीय संबंध भी देना पड़ेगा नहीं तो जैसे स्व आकर के रूप में रह इसी प्रकार के स्व आकर के रसगंध में भी रह जाएगा तो रसगंध में भी रूपनाश होने लगेगा इसको वारण करने के लिए स्ववृत्ति रूपत्व ये भी नाशकता अवच्छेद का द्वितीय अंश हो जाएगा और स्वृत्तिव कालिक का विशेषणतः बोध्यम तो स्वृत्तिव स्वस्म वृत्तिर यूपत्व कालिक का संबंध न लेना पड़ेगा आज यहाँ तक ओं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराय सूत्र भाष्य वंदे भगवंतो पुनः पुनः मूर्ति भेद देहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति, शांति अर्थात जिस तेज संयोग से रूप परावर्ती होगी उसी तेज संयोग से रस नहीं होगा और उसी तेज़ से उसे गंधा नहीं होगा सब अलग अलग इस प्रकार कहते हैं ये न्याय न्यायोधि में दिए हैं देख लेंगे आज कल